अमृत दृष्टि परम गुरु ओषो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर ब्रह्म का अर्थ संभूतिम यस्तद्वेदो वेनाशेदोभ सह विनाशेन मृत्यु तीर्थ संभूत्यामृत मश्नु जो असंभूति और कार्य इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य की उपासना से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 उनमें फासला होगा अगर दोनों बिंदुओं से दो रेखाएं खींचे जो को जोड़ती हो तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढेंगे वैसे वैसे-वैसे फासला कम होता चला पर हो जाए परिधि पर कितना ही फासला रहा हो दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखाएं वहां से केंद्र की ओर क्रमशा निकट आती चली जाएंगी केंद्र पर आकर बिल्कुल ही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 एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंड, साठ मिनट साठ सेकंड में एक मिनट में एक लाख छियासी हजार मील में साठ का गुणा कर दे फिर एक घंटे में उसमें भी साठ का गुणा कर दे फिर चौबीस घंटे में उसमें चौबीस का गुणा कर दे इतनी ही गति से परिधि केंद्र से दूर जा रही है अनंत काल से इस तरह दूर जा रही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 न होने का कारण है कि पश्चिम का पूरा विज्ञान ग्रीक फिलोसफी से यूनानी दर्शन से विकसित हुआ और यूनानी दर्शन की जो मूल मान्यताएं हैं, उन पर खड़ा है यूनानी दर्शन की एक मूल मान्यता यह है कि समय जो है वो सीधी रेखा में गति करता है इससे पश्चिम का विज्ञान बड़ी मुश्किल में पड़ा भारतीय दर्शन की धारणा बड़ी भिन्न है भारतीय दर्शन की धारणा है कि सभी गति वर्तुलाकार है सर्कुलर है कोई गति सीधी रेखा में नहीं होती तो समझे बच्चा पैदा हुआ तो साधारणता अगर हम यूनानी चिंतक से पूछे तो बच्चे और बूढ़े के बीच में सीधी रेखा खींची जा सकती भारतीय दार्शनिक कहेगा नहीं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 जमाने के बाद वापस लौटनी शुरू हो गई यात्रा ऐसा समझे जैसे कि ऋतुएं घूमतीं। भारतीय धारणा समय की ऋतुओं के घूमने जैसी है। मंडलाकार फिर वर्षा आती है, फिर ग्रीष्म आता है फिर सर्दी आती है। फिर वर्तुल सीधा नहीं है एक वर्तुल है सुबह होती है सांझ होती है फिर सुबह आती है फिर सांझ होती एक वर्तुल पूर्वी मनुष्य की धारणा ऐसी है कि समस्त गति वर्तुलाकार है पृथ्वी भी गोल घूमती है ऋतुएं भी गोल घूमती है सूर्य भी गोल घूमता है चांतारे भी गोल घूमते हैं गति मात्र वर्तुल है कोई गति सीधी नहीं जीवन भी गोल घूमती ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है ये वैसा ही है जैसे बच्चा जवान हो रहा है लेकिन अगर बच्चा जवान ही होता जाए तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी कहां होगा रुकाओ लेकिन जब बच्चा जवान हो रहा है थोड़ी ही देर में वर्तुल डूबना शुरू हो जाएगा जवान बुढ़ा होने लगेगा अगर जन्म फैलता ही चला जाए और मृत्यु के बिंदु पर वापिस लौट आए तो कहां रोकेगा इसलिए भारत का जो चिंतन है वो कहता है कि जो फैलता हुआ ब्रह्म है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 आपके शरीर में सात करोड़ जीवाणु है एक आदमी के शरीर में सात करोड़ जीव जीवन उनको कोई पता नहीं कि आप भी वे पैदा होंगे जवान होंगे बूढ़े होंगे बच्चे छोड़ जाएंगे मर जाएंगे उनकी कब्र बन जाएगी आपके भीतर आपको उनका पता नहीं चलेगा उनको तो आपका बिल्कुल पता नहीं आप सत्तर साल जियेंगे इस बीच आपके भीतर करोड़ों जीवन पैदा होंगे और विदा हो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 नियम पूरा होता है